नमस्कार आप रेडियो विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास बातें आपको सुनाते हैं और किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात में हमारे साथ बीएस प्रोहित जी हैं बारजा स्कूल के प्रिंसिपल है तो आइए उनसे बात करते हैं उनके स्कूल के बारे में उनके अपने बारे में तो आप सभी की तरफ से बी एस जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद जी बारजा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जब मैं यहाँ पे मैंने पहली बार ज्वाइन किया उसमें समय यहाँ मैंने थोड़ा देखा कि पढ़ाई का जो शैक्षिक जो माहौल था वो थोड़ा सा जैसा होना चाहिए हमेशा की तरफ वो नहीं था बच्चों में पढ़ाई के प्रति थोड़ा रुझान है वो कम था सुविधाओं की थोड़ी कमी थी उसके बाद में सबसे पहला मैंने मेरा लक्ष्य यही बनाया कि पहली बार में बच्चों के अंदर पढ़ाई का माहौल बने बच्चे हैं उनमें शैक्षिक माहौल उनको दिया जाए और उसका मेरा प्रयास है धीरे धीरे काफ़ी कुछ उसमें परिवर्तन हुआ मुझे उस प्रयास से मुझे सफलता भी मिली जहाँ तक यहाँ पर सशैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं हमारे यहाँ की जो हमारे विभाग के द्वारा जो संचालित हो रही है वो सभी गतिविधियाँ है, संचालित हैं और उन सभी गतिविधियों के अंदर इस बच्चे यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे स्कूल के वो सभी बच्चे इसके अंदर बढ़ चढ़ करके उसके अंदर भाग ले रहे हैं और विद्यालय का आज की तारीख में जो शैक्षिक माहौल है बहुत अच्छा है इन गत तीन सालों के अंदर हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट है वो 80 परसेंट से ज़्यादा रहा उसके अंदर बहुत कम ऐसे बच्चे एक या दो परसेंटेज से जिले की मेरिट में नहीं आ पाए उसके लिए हम अब वापस प्रयास कर रहे हैं इस सत्र के अंदर कि हमारे बच्चे हैं वो जिला स्तर की मेरिट में भी आए और सशैक्षिक जो हमारी गतिविधियां हैं खेलकूद कूद हैं स्काउट हैं एनएसएस एस है इन सभी गतिविधियों के अंदर भी बच्चे हैं वो हमारा स्कूल का नाम है वो और आगे बढ़ाए स्काउट के अंदर इस स्कूल का इस संस्था का शुरू से नाम रहा राष्ट्रपति अवार्ड है वो हमारे दो बच्चों को मिला राज्यपाल पुरस्कार मिला और इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी हमारे यहाँ से एक दो जो स्काउट हैं वो सेलेक्ट हो विकास की बात है जहाँ तक जब मैं आया उस समय कमरों की कमी भी थी थोड़ी कक्षा कक्ष हमारे पास में कम थे विद्यालय के अंदर अलग से लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था है सुव्यवस्थित नहीं थी उसको सुव्यवस्थित किया गया कंप्यूटर लैब है स्मार्ट क्लास हैं उनकी व्यवस्था की गई राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत चार कमरों का निर्माण कार्य है वो अंतिम स्थिति में है कंप्लीट होने में थोड़ा सा काम है वो बाक़ी है पूरे विद्यालय के जो बरामदे हैं उसके अंदर ग्रिल का जो काम है जालिया लगवाना वो काम है वो कंप्लीट करवा दिया हमने एक ऐसा कोई रंगमंच या प्लेटफॉर्म इस विद्यालय में नहीं था एक दान के द्वारा साढ़े तीन लाख के द्वारा उन्होंने बहुत अच्छा एक मंच है वो इस विद्यालय में बंद करके तैयार हुआ जहाँ तक भौतिक सुख सुविधाएँ पेयजल की व्यवस्था है लाइट की व्यवस्था है इंटरनेट की व्यवस्था है ये सभी व्यवस्थाएँ इस विद्यालय में हैं आज की तारीख में और राज्य सरकार की जो आदर्श योजना है उसकी जो गाइडलाइन है उसके जो नॉर्म्स हैं उसको ये विद्यालय शत प्रतिशत पूरा करने की इस स्थिति में आगे बढ़ रहा है अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से स्कूल की गतिविधियां आपकी चल रही हैं और बहुत ही अच्छा लगा जब बच्चे जो है एनसीसी के द्वारा जो है विशेष रूप से राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नामांकित किया है और आगे मैं जानना चाहूँगा इन फ्यूचर किस तरह की गतिविधियां करने वाले हैं उसके बारे में बताइए मैं आपकी जानकारी में इस बार जो हमारे इस संस्था के अंदर वोकेशन जो वोकेशनल एजुकेशन है व्यवसायिक शिक्षा है वो प्रारंभ हुई है दो वीटी हैं, वो यहाँ राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कर दिए गए हैं और वोकेशनल एजुकेशन की दो ट्रेंड हैं वो इस विद्यालय को आवंटित हुई है जिसमें एक टूर एंड ट्रेवल्स हैं और एक हेल्थ केयर है दोनों ट्रेंड के अंदर थर्टी तीस तीस जो छात्र छात्रा हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है एक जुलाई से विधिवत वोकेशनल एजुकेशन की कक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो गई है इस सेकंड फेज के अंदर हमारे इस विद्यालय के अंदर वोकेशनल एजुकेशन जो प्रारंभ हुआ है उसके अंदर बहुत अच्छे बच्चे रुचि ले रहे हैं और दोनों वीटी है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो स्किल इंडिया का जो कंसेप्ट है उसके तहत हमारे यहाँ पे हुनर का या कौशल के तहत व्यावसायिक शिक्षा है वो टूर एंड की और हेल्थ केयर की है वो प्रारंभ कर दी गई है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे युवा साथियों के लिए जो बच्चे सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अच्छा अवसर है जहाँ पर हम वोकेशनल ट्रेनिंग जो है अपने ही गांव में उनको मिल रहा है और इसमें तीस तीस बच्चे जो है शायद ट्रेड में अभी जुड़े हुए हैं फर्स्ट जुलाई से जो शुरू हुआ है ये बहुत ही खुशी की बात है सभी विद्यार्थियों के लिए और इसमें जो गतिविधियाँ है किस तरह की है थोड़ा सा डिटेल में बताइए वोकेशनल ट्रेनिंग में जो टूर एंड ट्रैवल्स और हेल्थ केयर में किस तरह की बातें होती हैं कहाँ कहाँ उनको जॉब लग सकती हैं और क्या क्या चीज़ें वो सीख सकते हैं टूर एंड ट्रैवल्स आज पर्यटन का जो उद्योग है उसके अंदर हमारे देश में बहुत अधिक संभावना है यदि इसकी तरफ टूर की तरफ ट्रैवल्स की तरफ यदि कोई छात्र या छात्रा अपना जो स्किल है या जो वोकेशनल एजुकेशन के तहत उसने जो सीखा है यदि वो इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना चाहता है तो बहुत अच्छी संभावना है कि वो आगे जाकर के इस टूर एंड ट्रेवल्स के अंदर पर्यटन उद्योग के अंदर और इससे संबंधित जो संस्थाएं हैं उसके अंदर वो जाकर के अपना भाग्य है वो आजमा सकता है आगे बढ़ सकता है दूसरा जो हमारा ट्रेंड है वो है हेल्थ केयर का और इस हेल्थ केयर के अंदर एक प्राथमिक जो चिकित्सा है किस तरह से प्राथमिक चिकित्सा छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उसके संबंध के अंदर बच्चों में जागरूकता किस तरह से जो उसकी चिकित्सा है उसका इलाज है कैसे किया जाए उसके बारे में उसमें जानकारी है और आज इस विज्ञान के युग में और इस तकनीकी युग में जो बहुत सारे जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो इंस्ट्रूमेंट है उनका उपयोग है वो कैसे किया जा रहा है उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है और उस हेल्थ केयर के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत इस वोकेशनल एजुकेशन के अंदर जो हमारे यहाँ के जो बी टी है वो इन बच्चों के अंदर नाइन्थ के अंदर ये शिक्षा दे रहे हैं और जब ये बच्चा चार साल के बाद में नाइन्थ से लगा करके के ट्वेल्थ तक और चार साल के बाद में ये वोकेशनल एजुकेशन का जो प्रशिक्षण और इसके जो एग्ज़ाम है वो उत्तीर्ण करके वो उसका प्रमाण पत्र है वो हासिल करेगा और आगे इसके कैरियर में वो बहुत अच्छा काम आएगा और इसका कैरियर है उससे बनेगा अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से जो है बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से अपना करियर बना सकते हैं एक सुनहरा मौका हम सभी को मिला है और बारजा स्कूल के सेकेंडरी हाई स्कूल राजकीय विद्यालय में ये विशेष कार्यक्रम हो रहा है इसमें सभी को लाभ मिल सकता है और अपना करियर बनाने का एक सुंदर और बहुत ही सुगम अवसर सभी बच्चों को मिलेगा जो बार स्कूल में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ मैं एक बात और पूछना चाहूँगा सर आपका जैसे कि बच्चों में जो कलाएं हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं कौन कौन से एक्टिविटीज यहाँ पर कराते हैं उसके बारे में बताइए स्किल्स स्किल के अंदर विशेष रूप से जो विद्यालय के अंदर जो सशैक्षिक जो एक्टिविटीज़ है उसमें जो बच्चे काम करते हैं या उन सैक्षिक गतिविधियों में जो बच्चे भाग लेते हैं उसमें स्पोर्ट्स हैं खेल हैं उसके अंदर राष्ट्रीय सेवा योजना है एनएसएस करें उसमें हैं हमारे बच्चे हैं उनका एक यूनिट हमारे यहाँ चलता है स्काउट के अंदर हमारे यहाँ क्या एक टूर एक ट्रूप है उसमें बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे उसके अंदर हैं इसके अलावा जो अन्य जो स्व शैक्षिक गतिविधियाँ हैं विद्या के अंदर जिसके अंदर आपके वृक्षारोपण का काम है वो स्व शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत है कंप्यूटर लैब का कंप्यूटर शिक्षा है वो उन बच्चों को दी जा रही है स्मार्ट क्लास के अंदर उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है हमारे ये सब जो सशैक्षिक गतिविधियां हैं विद्यालय की और उन सशैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बच्चे अपना स्किल का और उन बच्चों के अंदर उन सशैक्षिक गतिविधियों के द्वारा बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से बच्चों के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनकी कलाएँ बढ़ाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही है किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बातें और कंप्यूटर और स्मार्ट क्लासेस सब चल रहे हैं जिससे बच्चों को जो है ऑल ऑलराउंड जो करियर बनाने का जो मौका है वो मिल सकता है और अपने बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो अच्छी तरह से यहाँ पर विकसित होने की संभावना है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर से बी एस जी से जानते हैं उनके अपने बारे में आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माथ वन नाइनटी सुनते रहो मस्क रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बीएस प्रोहित जी हमारे साथ हैं बारजा स्कूल के सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और बहुत ही अच्छी बातें स्कूल के बारे में उन्होंने बताया मैं आप उनसे जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए आपके पर्सनल लाइफ में आप इस टीचिंग फील्ड में किस तरह से अपना करियर बना पाए आपने क्या सोचा था और किस तरह से आप इस फील्ड तक पहुंचे मेरा बचपन है सिरो जिले के एक छोटे से गाँव वाटेरा में वहाँ निकला प्राइमरी एजुकेशन है वो मैंने मेरे गांव में ही वहीं प्राप्त किया उसके बाद मैं हमारे गांव से ही लगता हुआ रोहिडा वहां से मैंने हायर सेकेंडरी की रोहिडा का उस समय का जो शैक्षिक स्तर था बहुत अच्छा था जिले का शिक्षा के क्षेत्र में रोहिडा है कस्बा उसका एक अपना स्थान था उसके बाद में कॉलेज एजुकेशन के लिए मैं जिला मुख्यालय सिरोई आ गया सिरोई से मैंने स्नातक की परीक्षा है वो उत्तीर्ण की और उसके बाद में अधिस्नातक के लिए मैंने भूगोल का विषय चुना और एम के लिए मैं अजमेर दयानंद कॉलेज अजमेर डीएवी वहाँ से मैंने एमए भूगोल में किया और उसके बाद में मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आर्मी के फील्ड को मैंने जाने की मेरी इच्छा थी परंतु तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी वहाँ आर्मी में मेरा आ, मैं भाग्य है वो नहीं आजमा सका उसकी थोड़ा सा मुझे दुख भी रहा परंतु उसके बाद में मैंने एजुकेशन की तरफ रुख किया विद्या भवन उदयपुर से मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की मैंने और उसके बाद में मैं टीचर के लाइन में 1987 से मैं इस एजुकेशन के अंदर एक अध्यापक के रूप में मेरी शुरुआत रही उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग आर से सीधा मेरा चयन है वो प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के अंदर हुआ और 97 से मैं माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक के पद पर मैंने कार्य किया और उसके बाद में 2007 से प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत जिसके अंदर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पिंडवाड़ा प्रिंसिपल पिंडवाड़ा प्रिंसिपल रेवदर और एक जिले का डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन जो प्रोग्राम था डी उसमें भी पाँच साल तक कार्य करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और इस जिले की जो कोर टीम थी उस कोर टीम के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन का जो प्रोस्पेक्टिव प्लान तैयार हुआ उसमें एक सदस्य के रूप में मैं भी उसके अंदर एज ए मेम्बर रहा कार्य किया और इस जिले का एक प्रोस्पेक्टिव प्लान है वो राजस्थान सरकार को प्रस्तुत हुआ तो इस प्राइमरी एजुकेशन के अंदर भी कार्य करने का मुझे अवसर मिला और आज यहाँ इस विद्यालय में भारजा के अंदर आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भारजा में मैं मई 11 से 2012 से यहाँ पर मैं कार्यरत हूँ ये आ, किसान का पुत्र हूँ मध्यम परिवार से हूँ संघर्ष से करते हुए आगे आया हूँ काफी कुछ स्ट्रगल किया है तब जा कर के आज इस स्थिति में हूं मेरा तो ये कहना है कि यदि व्यक्ति सोचता है और उसके मन में करने के प्रति यदि उसने कोई दृढ़ निश्चय वो कर लेता है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है और उसको उसका रिजल्ट मिल सकता है आज दिन तक मैंने जो कुछ किया और जो कर रहा हूँ उसका मुझे संतोष है इच्छा है एजुकेशन के अंदर और भी काम करूं मेरा जो कार्यकाल रहा सबसे अच्छा उसमें ब्लॉक लेवल का सिंदरहार हायर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा वो समय या वो कार्य है वो मेरे लिए एक यादगार रहेगा जिले की इस जिले की सिरोई जिले की जो मेरिट है उसमें आठ बच्चे मेरे अपनी स्कूल के थे एक ही विद्यालय के बहुत सारे बच्चे उसमें कुछ बच्चे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उसमें भी कुछ बच्चे हैं वो हमारे सेलेक्ट हुए थे फिर उस विद्यालय का जो रिजल्ट रहा वो जिले का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट रहा ये मेरे लिए बहुत अच्छा और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अविस्मरणीय जो क्षण है या जो मेरे पूरे इस विभाग के अंदर जो मेरे सेवा का जो कार्यकाल है उसके अंदर जो आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पिंडवाड़ा है उसका जो कार्यकाल है बहुत अच्छा रहा चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि आपके यादगार पल इस शिक्षा के क्षेत्र में कौन से रहें और कब रहे उसके बारे में आपने बताया और संघर्ष से आप यहां तक पहुंचे हैं और आपको अपना करियर जो है आर्मी में करना थ, चाहिए था लेकिन वो आपके भाग्य में नहीं रहा लेकिन फिर उसके बाद आप एजुकेशन क्षेत्र में अपना करियर बना के आपने जो है अपना पूरा मेहनत इस कार्य क्षेत्र में लगा आप जो है एक अच्छे मुकाम पर आज पहुँचे हैं उसकी आपको खुशी है आपके मेहनत की तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में एक अच्छी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है आपको मुश्किल घड़ी में उत्साह देता है उमंग देता है ऐसी कोई बात ज़रूर सुनाए मेरे जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उसको केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि एक बच्चों से हम हमारी शुरुआत करें और यदि आप उसके लिए काम करना शुरू करें शिक्षा के क्षेत्र में तो हम परिवर्तन ला सकते हैं जो हमारा हमारे देश को आगे बढ़ाना है जो विकास करना है उसकी शुरुआत हम यदि हमारे से करें और इन बच्चों के अंदर हम अपना कर्म है हम अपनी सेवा हैं वो निष्ठा से करें समर्पण से करें तो बहुत अच्छा परिवर्तन है न केवल हमारी संस्था में न केवल हमारे स्कूल में वरन राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक ये परिवर्तन है वो आ सकता है हमारा देश आगे बढ़ सकता है और इस दुनिया में हमारा देश का नाम है वो हो सकता है धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हम बच्चों से अगर शुरुआत करते हैं तो हम पूरे देश को बदल सकते हैं ये आपकी शुभ शुभकामना जो है रेडियो के माध्यम से आपने सब तक पहुंचाया है तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नमस्काराते रहो hello चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंक्षी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 जीते जी मर जाना चल उड़ जा रेपी के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रेपन ची तेरे जो खेले रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले वी की अखियों से ही उनकी आज दुआएं आए ले, ले।